पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र दस ते प्रतिप्रसव हेया वे पूर्वोक्त पांच क्लेश चित्त के अपने कारण में लीन होने से त्यागने अर्थात निवृत्ति करने योग्य है क्रिया योग से सूक्ष्म और प्रसंख्यान विवेख्याति रूप अग्नि से दग्ध बीज हुए हैं वे पूर्वोक्त पांच क्लेश जो क्रियायोग से सूक्ष्म और प्रसंख्यान अग्नि से दग्ध बीज रूप हो गए हैं असंप्रज्ञा समाधि द्वारा चित्त के अपने कारण में लीन होने से निवृत्त करने योग्य हैं व्याख्या ते दग्ध बीज पंचक्लेश दग्धबीजकल्पा चारिताधिकारे चेतसी प्रलीने सहते नैवास्तम ग्छति व्यासभाष्य दे पांच क्लेश जो दग्ध बीज के सदृश हैं योगी के चरिताधिकार चित्त के अपने कारण में लीन होते समय उसी चित्त के साथ लीन हो जाते हैं क्रिया योग अथवा संप्रज्ञा समाधि से सूक्ष्म किए हुए क्लेश जब प्रसंख्यान विवेख्याति रूप अग्नि से दग्ध बीज के समान हो जाते हैं तब असंप्रज्ञा समाधि द्वारा समाप्त अधिकार वाले चित्त के अपनी प्रकृति में लीन होने से वे क्लेश भी उसके साथ लीन होकर निवृत्त हो जाते हैं प्रतिप्रसव के अतिरिक्त उन क्लेशों के निरोध के लिए अन्य किसी यत्न की आवश्यकता नहीं है अर्थात पुरुष के प्रयत्न का जो विषय होता है वही उपदेश करने में आता है जो सूक्ष्म क्लेश प्रसंख्यन रूप अग्नि में दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो गए हैं उन पांचवी अवस्था वाले क्लेशों की निवृत्ति प्रयत्न का विषय नहीं है जब तक चित्त विद्यमान रहता है तब तक इस दग्ध बीज रूप क्लेशों की निवृत्ति किसी भी प्रयत्न से नहीं हो सकती किंतु जब परवैराग्य की दृढ़ता से असंप्रज्ञात समाधि में निरधिकार प्राप्त हुए चित्त का प्रलय होता है तब चित्त के साथ साथ ही वे दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए क्लेश भी प्रीन हो जाते हैं और केवल अवस्था में चित्त के अपने स्वरूप से नाश हो जाने के साथ इनका भी नाश हो जाता है क्योंकि धर्मी के नाश बिना संस्कार रूप सूक्ष्म धर्मों का नाश नहीं होता धर्मी के नाश में ही संस्कार रूप सूक्ष्म धर्मों का नाश होता है इसीलिए वे दग्ध बीज रूप पांचवी अवस्था वाले क्लेश प्रतिप्रसव हे अर्थात चित्त के प्रलय होने से अपने कारण में लीन होने से त्यागने योग्य है चित्त के प्रलय अर्थात अपने कारण में लीन होने का नाम प्रतिप्रसव और त्यागने योग्य का नाम हेय है प्रसव का अर्थ है उत्पत्ति उसके विरुद्ध प्रतिप्रसव के अर्थ प्रलय अर्थात अपने कारण में लीन होने के हैं शंका तनुकरण दग्धबीज भाव और प्रतिप्रसव अर्थात प्रलय यह क्रम है अतः दग्ध बीज भाव के प्रतिपादक ध्यान हे या दृत्तय इस सूत्र को पहले रखना उचित था समाधान नहीं मुख्य फल होने से प्रतिप्रसव अर्थात प्रलय का ही पहले उसमें निर् निर्वचन किया है उसमें द्वार की शाकांखा होने पर दग्ध बीज भाव को पीछे कहना उचित है